ओ नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं नमो भगवते वासुदेवाय जनशलाखया चक्षुवीत ये नस्म श्रीगुरव नम श्रेष्ठ मनमी सच्चीपुत्रम स्वरूपस्याग्रजमीं माथुरी गोषवती राधाकुंडम गिरीवरम राधिका माधवाषम प्राप्त यस प्रथितया श्रीगुर थमस् वंदेहम श्रीगुरो पदकमल श्रीगुरून् वैष्णवास््रीूपुर सह गणरघुन थम सजीव साइथम सवधुत भरजन सहित कृष्ण चैतन्य दीव श्रीवाधा कृष्ण पाद सहगन लिता श्री विशाखाता हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम हरे हरे आप सब पुण्यशाली लोग यहाँ आए हैं भक्तिमान लोग यहाँ आए हैं कुछ विशेष सुनने के लिए पॉलिटिक्स के बारे में नहीं क्रिकेट के बारे में नहीं फॉर्म आर्थ के बारे में आप यहाँ आए हैं सही है फरम अर्थ जिससे आपका परम कल्याण होगा तो आपका परम कल्याण कैसे होगा इस विषय के बारे में पृथक पृथक विचार या मत है और हम कहना चाहते हैं कि आपका परम कल्याण होगा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से आप सब नालम है कि वो हमारा विचार है और इसके बारे में आप सब यहां आए हैं इस विषय के बारे में श्रवण करने के लिए तो हम आपको समस्त विश्ववासियों को कहना चाहते है कि कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है सब प्राणियों के लिए <coughs> तो ऐसे पृथक पृथक लोग का पृथक पृथक विचार परंतु हम जो कहते हैं वो वाणी शास्त्र के अनुसार है भगवान कृष्ण का स्वयं वचन जो भगवद गीता में है उसके अनुसार है और हमारी वाणी हमारी वाणी नहीं है हमारी वाणी हमारे या किसी की मंदर कल्पित अहंकार से उद्भूत, राय नहीं है ये सब भगवान का उपदेश है और इसलिए चूंकि प्रमाणिक हम सब जो बोलते हैं वो प्रमाणिक है परम प्रमाण है वेद शास्त्र और वेद शास्त्र का परम उपदेश है कि कृष्ण भगवान है और इनकी भक्ति करना सब जीव का परम धर्म है तो ये हमारी वाणी नहीं है भगवान की स्वयं की वाणी है तो शास्त्र हम शास्त्र की बात बहुत है तो शास्त्र में वो सब उपदेश जो है वो सब सत्य उपदेश है फिर भी शास्त्र में पृथक पृथक पंथा का वर्णन है दान देना और दे। तीर्थ यात्रा करना और विद्या प्रदान करना और इस प्रकार जन कल्याण करना कर्म में है hmm. और ज्ञान मार्ग भी है वेद शास्त्र का अध्ययन करना इस उद्देश्य से आपना को आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करने के लिए भगवान की ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाने इसको मुक्ति बोलते हैं निर्विशेष मोक्ष तो ऐसे शास्त्र में पृथक पृथक पंथ है और उप पंथ पे है उप उपंथ पे है और इसलिए कुछ लोग वैदिक शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य नहीं समझ गए विचार करते हैं कि चौथो तो मत चौथों तो पथ जितने भी मत हो इतना पथ भी है और सब एक ही है और सब पथ की लक्ष्य एक ही है अर्थात जो भी आप करते हो उससे आप परम सिद्धि मिलेगी परंतु भगवदगीता में श्री कृष्ण जो सबसे प्रमाणिक शास्त्र है जिसमें सब वैदिक पंतों का विचार विमर्श होते हैं भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसमें सिद्ध, चरम सिद्धांत है सर्वधाम शरण व्रजा शरणं थ्वा अहं त्वा भ्यो मोक्ष माँ शुचा श्री कृष्ण कहते हैं कि और सभी प्रकार का धर्म अथवा धर्म का नाम में सब कुछ जो चलते वो सब परित्याग करके इस धाम पालन करो मेरे अभा चरणों में पूर्ण शरण ले लो इससे तुम मेरे द्वारा तुम्हारा सब पूर्व कृत कामों के फलन से पूर्ण मुक्त हो जाएगा मैं चिंता मत करो तो ये गीता उपदेश है और चैतन्य महाप्रभु का उपदेश एक ही उपदेश है परंतु चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण स्वयं उनका उपदेश है कि कृष्ण के चरण में शरण लेना और शरण लेने के पश्चात और भी है वो क्या है कृष्ण प्रेम प्राप्ति सामान्यतः शास्त्र में चतुर्भाग अनुमोदित है आवाज आता हैतु हाँ। हा वो आवाज आता है चतुर्वाग बहुत है अर्थात धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो सामान्यता वैदिक पंथ अवलंबीगन ये चारों वर्गों को पालन करने को वैदिक पंथ मानते धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो धर्म क्या है धर्म आधुनिक युग में हिंदी गुजराती ये सब भाषाओं में धर्म शब्द की परिभाषा तो संस्कृत में और संस्कृत वैदिक संस्कृति में वो धर्म शब्द की भारी भाषा जो थी आधुनिक भारतीय भाषाओं में वो परिणत हो गया आजकल हम कहते हैं क्रिश्चियन धर्म हिंदू धर्म सिख धर्म मुस्लिम धर्म और ऐसे धर्म का नाम है हम अलग अलग पंथ का विचार करते हैं परंतु प्राचीन वैदिक संस्कृति में कि एक धर्म दूसरा धर्म से अलग हो सकते वो धारणा नहीं थी धर्म शब्द का आदि अर्थ जिसका पालन करने से एक व्यक्ति का परम कल्याण होते हैं और जिसका पालन करने चाहिए हर एक सभ्य व्यक्ति धार्मिक होने चाहिए धार्मिक का मतलब पूर्व काल में धार्मिक होना का अर्थ नहीं था मस्जिद जाना मंदिर जाना तिलक लगाना वो सब था परंतु धार्मिक होना का मतलब था कि पूरा जीवन में प्रत्येक क्षण में जीवन व्यतीत करना धर्म के अनुसार प्रत्येक वचन प्रत्येक चिंतन प्रत्येक कर्म सब कुछ धर्म के अनुसार होना चाहिए और धर्म क्या है धर्म वो नियम है वो रीति है जिसका पालन करने से वो पालन करने वाला का कल्याण होते है और पूरा जगत का खल्याण होता है और अधर्म या धर्म के विरुद्ध उस प्रकार कर्म से वो अधार्मिक व्यक्ति का अपल्याण होते हानि होते है और पूरा जगत का भी अकल्याण होते इसलिए भगवान कृष्ण जो धर्म संस्थापनार्थाया धाम संस्थापन के लिए प्रत्येक युग में आते हैं इसलिए भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को राज सिंह पर बैठाना चाहता था और दुर्योधन को राज सिंहासन से निकालना चाहते थे क्योंकि युधिष्ठिर तो परम धार्मिक थे और दुर्योधन दुर्योधन भी तो ब्राह्मणों का पालन किए थे और प्रजाओं की रक्षा की इत्यादि परंतु युधिष्ठिर महाराज की थी शुद्ध स्पष्ट धर्म की धारणा थी और दुर्योधन की धारणा धर्म के बारे में था कि पालन कर आपने स्वार्थ के लिए परंतु धर्म पालन करने चाहिए स्वार्थ के लिए नहीं धर्म पालन करने चाहिए केवल धर्म का हेतु से क्योंकि धर्मां साक्षात भगवत प्रणीतम धर्म है वो रीति जो भगवान स्वयं हमको प्रदान किए है और इसलिए हमारा कर्तव्य है निसंकोच चिंतन नहीं विचार विमर्श नहीं करके शास्त्र में जो है वो धार्मिक विधि निषेध सब कुछ वो सब पालन करना तो वो धर्म है और ऐसे पृथक पृथक संप्रदाय विभाजित है क्रिश्चियन धर्म हिंदू धर्म बुद्धिस्ट धर्म वो नई धारणा है धर्म है।, है वो रीति जिससे भगवान और भगवान की प्रतिनिधियां देवगण इस विश्व की परिचालन करते हैं और हम इस धार्मिक परिचालन में यदि हम अंश ग्रहण करेंगे तो उससे हमारा स्वयं का कल्याण होगा और पूरा विश्व का कल्याण होगा और यदि हम अधार्मिक हो तो पूरा जगत में वो वातावरण दूषित हो जाते तो इसलिए एक व्यक्ति जो धार्मिक है जो कहते वो सब कुछ इस चिंतन से करते है कि मैं जो सब कुछ जो करता हूं वो केवल मेरा स्वर्ग के लिए नहीं है सजाई व थ पर होते हैं कि मैं जो करते हूं तो धर्म के अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार करना चाहिए जिससे धार्मिक विश्व का धार्मिक वातावरण में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो ऐसा धर्म है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर मार्ग बहुत है और आर्थ है आजकल आर्थ का दूसरा शब्द है मनी पैसा रुपया डॉलर यूरो रिंगिट इत्यादि तो वैदिक संस्कृति में भी रुपया है oh. सोने के मुद्रे परंतु आर्थ अथवा धन तो केवल सोना छंदी से माप मापना नहीं जिनके पास संपत्ति है जो भूमिदा है जिनके पास बहुत गाय है अनाज है वो व्यक्ति धनवान है परंतु धनवान होना धर्म के अनुसार धनबान होना तो दूसरों को दूसरों को गरीब बनाने नहीं है दूसरों को का का शोषण करना नहीं अपना ईजात बनाने के लिए नहीं है धन वैश्यों और क्षत्रियो धन संचय करते हैं क्षत्रिय विशेष का जिससे महान विष्णु यज्ञ बनाने संभव हो जिससे स्वर्ग के देवताओं संतुष्ट होंगे वैकुंठ के श्री विष्णु संतुष्ट होंगे और इस प्रकार इस धरती पर शांति और धर्म रहेगा और इस प्रकार मानव जीवन का परम उद्देश्य धार्मिक होना और वो मानव जीवन का परम उद्देश्य का प्रथम स्तर पर धार्मिक होना वो विचार है और परम परम उद्देश्य है कृष्ण भक्तिमान होना तो जिससे धर्म अचितरा पालेथ हो सकते क्षत्रियो और वैश्यों के लिए अर्थ संचय करना है दूसरों को शोषण करने से नहीं और अपना स्वार्थ बनाने के लिए नहीं अर्थ का संचय होने चाहिए धर्म के लिए तो सब सबके पास कुछ धन रखना चाहिए कम से कम रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था होने चाहिए सबके लिए ब्राह्मणों शूद्र वैदिक संस्कृति में ब्राह्मणों शूद्रो तो धनी नहीं थे परंतु उनके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था भी होने चाहिए रोटी का प्रमुख है वो कम से कम न्यूनतम उतने से व्यवस्था होने चाहिए और काम कामना की पूर्ति करना तो वैदिक संस्कृति व्यवहारिक है वैदिक संस्कृति में विचार है कि सब लोग तो शुद्ध फर्म हंसा नहीं है हम इस जो इस संसा में है हम सब मायाबद्ध जीव हैं और इसलिए सबके हृदय में बहुत भौतिक कामनाएं हैं परंतु धार्मिक सभ्यता में वो भौतिक कामनाएं धर्म के अनुसार पूर्ति का प्रयास करना चाहिए ऐसे भगवान गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं धर्मा विद्ध हो भूतो स्मी धर्मा विद्ध हो कामोस्मी धर्मिवृद्ध हो कामोस्मी धर्म सार्वभूतेश कामोसमी हम्म कामोसमी भरदास तो वो काम वो काम जो धर्माविद्ध काम है उसमें वो, वो काम की पूर्ति करने का, प्रया, का प्रयास जो धर्म का विरुद्ध नहीं है वो श्री कृष्ण का एक प्रतीक है या एक, श्री कृष्ण का एक अभिव्यक्ति है ृद्ध हो कमौष्मी तो इस प्रकार धार्मिक संस्कृति पालन करने से लोग तो पाप नहीं करते पुण्य करते जैसे सभी प्रकार की भौतिक कामनाएं में सबसे बड़ी है स्त्री पुरुष आकर्षण तो यदि वो कामना स्त्री पुरुष संबंध करने की कामना की पूर्ति होती है धर्म के अनुसार तो वो तो विवाह धार्मिक विवाह में से आ, पूर्ण होते हैं और विवाह का उद्देश्य क्या है उद्देश्य है पुत्र पुत्र की उत्पत्ति पुत्र संतान की उत्पत्ति करना पुत्रार्थ क्रियाते भार्या मानव संहिता में कहा गए हैं कि भार्या का पाणी ग्रहण करने है पुत्र का अर्थ पुत्र संतान की उत्पत्ति करने के लिए अ पुत्र पिंड प्रयोजन और पुत्र से पितृगण का पिंड दान होगा तो ये सब वैज्ञानिक धार्मिक संस्कृति है और यदि कई वो मैथुन की इच्छा की पूर्ति करते धार्मिक विवाह के बाहा वो पाप होते तो इस प्रकार स्त्री श्रीसंग होते हैं जो धार्मिक है उससे पुण्य होते हैं धर्म के अनुसार पुत्रों की उत्पत्ति करना वो पुण्य है और धर्म के विरुद्ध से संतान उत्पत्ति करना या स्त्री संघ करना वो प्राप्त है तो धर्म अर्थ काम और चतुर्भाग में चतुर्थ है मोक्ष तो धर्म पालित होते हैं और शास्त्र में ये सब अनुमोदन है कि धर्म पालन करो उससे पुण्य होते हैं। उससे स्वर्गवास प्राप्त होते हैं जिसमें स्वर्ग विशाल स्वर्ग सुख प्राप्त होते हैं शास्त्र में भी और उपदेश है कि वास्तव में सब सुख जो है जगत में है वो क्षणिक और मायेक है वास्तविक नहीं है इस भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम है और इसलिए बुद्धिमान जन का विचार करना चाहिए कि शास्त्र में धर्म का वर्णन और धर्म का चरम धर्म का वर्णन का चरम लक्ष्य क्या है चरम लक्ष्य नहीं है हमको प्रलोभित करना पुनरापि जाननम पुनरापि मारनम पुनरापि जानन जाठर सायनम नहीं है आ? वो कर्म करना पुण्य कर्म करना वो सब उपदेश है विधिया है जिससे लोग श्रद्धा में लेंगे वाइदिक नियमों से और जिससे उनका जीवन अनियमित होने से तो पाप पूर्ण नहीं होगा वो एक ही उदाह उदाहरण है कि बाध्य जीवों में वो स्त्री संग की इच्छा प्रबल होती है तो यदि वैदिक रीति के अनुसार वो स्त्री संग कर्ण की इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो पाप कर्म करना पड़ेगा और उससे एक व्यक्ति की चेतना तो पूरा दूषित हो जाएगी और वो व्यक्ति का नरक में पतित होना की आवश्यकता होगा तो जिससे लोग तो अधिक पतित नहीं होंगे और जिससे वे सब्य रहेंगे मानव समाज शांतिपूर्ण रहेगा और जिससे लोग की श्रद्धा रहेगी वैदिक नियमों में इसलिए यह धर्म का पालन करना चाहिए कम से कम इस स्तर पर वैदिक पुण्य कर्म कर्म खंड पालन करने से परंतु शास्त्र में और भी बताया गया है कि उस स्वर्ग सुख जो प्राप्त होते है पुण्य वैदिक पुण्य काम पालन करने से वो स्वर्ग सुख का कोई वास्तविक मतलब नहीं है वो सुख क्षणिक और मायक है और वो सुख के साथ बहुत दुख होते हैं थोड़ा सा काल्पनिक या ठु माएक सुख साथ बहुत बहुत बहुत दुख और दर्द का अनुभव होता है तो इसलिए वैदिक शास्त्र का एक और उपदे एक और विभाग है ज्ञान मार्ग जिसमे मोक्ष प्राप्ति अनुमोदित होती है जिसमें ये उपदेश है कि भौतिक सुख इंद्रिय सुख स्वर्ग सुख के लिए प्रयास न कर वो सब मायक है उससे आपका वास्तविक ख्याल नहीं होगा तो शास्त्र में बहुत उपदेश है बहुत दिव्यांग है जिससे बद्ध जीवों भौतिक सुख मिल सकते है परंतु शास्त्र का ज्ञान का विभाग विशेष का उपनिषदों में कि वो सब उपदेश वैदिक शास्त्र का वास्तविक उद्देश्य नहीं है वो वचन है और वास्तविक वास्तविक वैदिक उपदेश है वो सब दुख के जनक माय एक इंद्रिय सुख के लिए प्रयास ना करे प्रयास करो वो सब माया से मुक्त होना मोक्ष प्राप्त हो जाओ और उस तपस्या करना है स्वाध्याय करना है ध्यान करना है उपनिषद की उपनिषदों की बानियों का श्रवण मनन निधिध्यासन करने हैं तो इस प्रकार चतुर्वर्ग है धर्म अर्थ काम और मोक्ष श्री कृष्ण का वचन भगवद गीता में चरम यही है सर्वधमा शरण व्रजा अहम थर्व्यों मोक्षा माशा तो भगवान श्री कृष्ण धर्म का पुनर्संस्थापन करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं क्योंकि साधारण धर्म का पालन की बिना मानव समाज में सभ्यता नहीं हो सकती शक्यता नहीं है सभ्यता का मतलब वैदिक शास्त्र का धर्मन पालन करना है तो जिससे कम से कम सभ्यता होगा मानवता होगा भगवान कृष्ण धर्म का संस्थापन करते हैं <coughs> और वो धर्म तो साधारण विचार में वो धर्म पालन करने का चरम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति गीता में श्री कृष्ण कहते कि वो मोक्ष जिसकी प्राप्ति सामान्यता बहुत दुर्लभ होते हैं इनके चरणों में शरण लेने से प्राप्त होते बहुत बहुत आसन बहु नाम जन्म नाम अंत है ज्ञान वांग प्रपद्य सर्वमेति वासुदेव सर्विथि समुला भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी जो बहुत कष्ट ग्रहण करके बहुत जन्मों में ज्ञान मार्ग पर फटिक होते हैं तो ऐसे ही ज्ञानी जन्म निर्विशेषवादियों ब्रह्मोपासक तो बहुत बहुत जन्मों का वो प्रयास करने के पश्चात एक ऐसे ज्ञानी ब्रह्मवादी समझ सकते कि श्री कृष्ण वासुदेवा वासुदेव है वो सर्वव्यापी ब्रह्म ज्योति में जिसमें मैं लीन होना चाहता हूं वो ब्रह्म ज्योति के स्रोत है वासुदेव कृष्ण और इसलिए इनके चरण में शरण लेना चाहिए तो ज्ञान मार्ग अवलंबन करने के बहुत बहुत पश्चात दुर्लभ है एक ज्ञानी जो स्वीकार करते हैं कि मेरा परम श्रेय होगा श्री कृष्ण के चरण चरणों में आत्मसमर्पण करना परंतु यदि एक व्यक्ति बड़ा ज्ञानी हो या न हो बड़ा तपस्वी हो या न हो बड़ा पुण्यशाली या पापी हो जो भी अवस्था में हो यदि श्री कृष्ण का वचन स्वीकार करते हैं मां एक हम शरण रजा श्री कृष्ण के चरण में शरण देना तो और सब वैदिक धार्मिक रीति पालन नहीं करके भी श्री कृष्ण की दया से वो व्यक्ति उनका सब पूर्वकृत काम पालन से विमुक्त हो जाते मोक्ष प्राप्ति मिलती है तो मोक्ष प्राप्ति तो बहुत बड़ी बात नहीं है <laughs> बड़ी बात है सामान्यतः लोग तो धर्म अर्थ और काम पालन के जो सबसे पुण्यशाली लोग है तो धर्म का पालन करते है और काम प्राप्त करने के लिए और पुण्यशाली लोग में ही बहुत कम लोग है जो इतना बुद्धिमान है मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास करना परंतु श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब स्तर के ऊपर कोई भी तुरंत जा सकते है मेरी कृपा से यदि किसी भी व्यक्ति जिस भी हाल में हो स्वीकार करते हैं मां में खम शरणों श्री कृष्ण के चरणों में शरण देना तो चैतन्य महाप्रभु का परम प्रदान है इस कल में कृष्ण प्रेम का प्रचार करना इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे चीर्ण तुल चारी पुरुषार्थ चारी पुरुषार्थ का मतलब धर्म अर्थ काम और मोक्ष चेतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो प्रेम प्रेम विशेषकर कृष्ण विषयक प्रेम तो पत्नी के ऊपर प्रेम नहीं पति के ऊपर प्रेम देश के ऊपर प्रेम नहीं किसी बॉलीवुड नायिका के ऊपर प्रेम नहीं कृष्ण प्रेम कृष्ण जो भगवान है जो परम आकर्षक है जो भगवान है मतलब सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान है और परम मधुर भी है परम दयाल भी है इनमें सब दिव्य गुण है और सबसे बड़ा गुण है कि वे आध्यात्मिक प्रेम की मूर्ति है वो प्रेम जिसका विषय है कृष्णा, वो परम पुरुषार्थ है अर्थात सब व्यक्ति के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो चतुर्वर्ग या चार पुरुषार्थ बोलते हैं सब व्यक्ति के लिए वो चतुर्वर्ग चौर के जो तो केवल कृष्ण प्रेम के लिए प्रयास करने चाहिए क्योंकि ये चारी पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं है यदि हम विचार कहते कितना महान है कृष्ण प्रेम तो अवश्य ही हम साधारण पुण्य कर्म या मोक्ष प्राप्ति के लिए आ, और ज्यादा रुचि नहीं रहे हम जरूर कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे और वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने कैसे वास्तव में तो प्राप्त नहीं होते क्योंकि वो कृष्ण प्रेम सबका स्वभाव है आ, पहले से ही वो कृष्ण प्रेम सब आत्मा के साथ है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध खबु नवण आदि शुद्ध चित्ते खड़े हो जाए चैतन्य महाप्रभु का उपदेश बहुत मारक के तो छोटी छोटी बातें में सब वैदिक शास्त्रों के सब महत्वपूर्ण सिद्धांतों संक्षेप में छेछाने महाप्रभु कहते है तो, चोटी -चोटी कहते। तो इस छोटे से वर्चन में छेछाने महाप्रभु कहते हैं कि हर एक प्राणी का स्वभावे कृष्ण प्रेममय परंतु इस भौतिक संसा में वो कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो सुप्त हो गया है अर्थात तो लुप्त या अप्रकट है तो श्रवण आदि शुद्ध चित्त अभी काम क्रोध लोभ मोह मद मद सार भूतिक आसक्तियां से वो कृष्ण प्रेम जो सब का मूल स्वभाव है वो आच्छादित हो गया है परंतु वो कृष्ण प्रेम का पुनर्जागरण होते है कृष्ण भक्ति के द्वारा कृष्ण भक्ति में क्या है श्रवण आदि श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि कृष्णा के बारे में तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पथ है क्योंकि इससे हम जो अभी माया से पूरा प्रभावित हैं हम दिशाहीन हैं तो नहीं जानते हम हमें क्या करना है और किस लिए करना है तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पथ है क्योंकि हमको वास्तविक मार्गदर्शन देते शास्त्र के अनुसार शास्त्र का चरम उद्देश्य के अनुसार वो सब तो प्रत्येक प्राणी का परम हित के लिए इस भक्ति करने से कृष्ण प्रेम जो सबके हृदय में है वो कृष्ण प्रेम तो पुनः प्रकट होते तो कृष्ण प्रेम का वर्णन है श्रीमद् भागवत में और चैतन्य चरित में चैतन्य महाप्रभु तो चरितार्थ करके प्रदर्शन किया तो कृष्ण प्रेम आनंद का सागर है उससे सब पूर्व कल्याण होता है यदि एक व्यक्ति कृष्ण भक्ति करते है तो केवल वो व्यक्ति का परम कल्याण नहीं होता तो सब लोग जो वो व्यक्ति देखते हैं या सब लोग जो स्वयं वो भक्त को देखते सब का कल्याण होता है परम कल्याण सब के लिए है कृष्ण भक्ति से कृष्ण भक्ति से प्रेम की उत्पत्ति होते भक्ति और प्रेम दोनों शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम दोनों शब्द तो प्राय एक ही है कृष्ण भक्ति का परम स्तर है कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति में साधना भक्ति है तो प्रथम स्तर में साधना करने चाहिए भाव भक्ति है वो भाव भक्ति है वो स्टार जिसमें भाव हाँ, सच भाव का अनुभव होते और प्रेम भक्ति है भक्ति का पक्का स्तर परिफक् स्तर तो ये सब विचार विश्लेषण है भक्ति और साम्रद सिंध में और अन्य शुद्ध भक्ति ग्रंथों में और इसके बारे में इस इस विषय के बारे में कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ कुछ दिन, दिनों में आज इस विषय का छोटी सी भूमिका प्रदान करने का प्रयास किया था और कल से यदि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुमति हो आ, तो इनकी दया से मैं प्रयास करूंगा इस विषय के बारे में और कुछ कहना हरे कृष्णा तो अभी अगर एक दो प्रश्न हो किसी के तो पूछिए लगता है कि सब प्रश्न का उत्तर तो कौन भाभी मिलेंगे अब क्या क्या कैसा होता होगा कैसे होगा सचिदानंद विग्रह कैसे होगा जब तक हमारी चेतना असत अचित निरानंद में है हमारे समझना सचिद आनंद विग्रह क्या है हमारा यह समझना संभव नहीं होगा वह प्रिय थे या इति माया माया है वो प्रयास सब कुछ मापना जो भौतिक प्रकृति के अतीत है उस वो सब विषया हमारी बुद्धि के अतीत है तो सच्चे आनंद का मतलब सत्य आह, सत्य सनातन पूरा चेतन चैतनमय चिन्नमय और पूरा आनंदमय और जब तक हम इस अशाश्वत में हो जब तक हमारी बुद्धि भौतिक वस्तुओं से आकर्षित होते जब तक हम इस तुझ इंद्रिय सुख को सुख मानते तब तक सच्चे आनंद क्या है हमारे समर्जना की शक्ति नहीं होगी वो हमें विश्वास करना चाहिए कि सच्चर आनंद अवस्था है और वो विश्वास से यदि हम कृष्ण भक्ति साधना करेंगे तो धीरे धीरे हम अनुभव करेंगे वो सचिदानंद क्या है भारा, भारा ओं, ओं form, form? Uh, uh, right. का का फॉर्म फॉर्म फॉर्म होता होता है है या फॉर्म फॉर्म रूप आ रूप हाँ सचिदानंद विग्रह विग्रह का मतलब रूप आका आकृतिशेष आकृति। आकृति। तो ब्रह्म है निर्विशेष निर्विशेष होता होता है है है है है उसके प्रिष्णा, प्रिष्णा होता है। तो ये दो ब्रह्मा है, है, लेकिन वो श्री कृष्ण से आते हैं जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं नव ही प्रतिष्ठा हम वो निर्विशेष ब्रह्म जो थी श्री कृष्ण से आते है जैसे सूर्य मंडल से सूर्य का प्रकाश आता है तो इस प्रकार वो ब्रह्म ज्योति परम ब्रह्म के रूप कृष्ण से सचिदानंदमय रूप से ही आता है जैसे गीतेमय श्री कृष्ण के अर्जुन भगवान कृष्ण को बताया कि परम ब्रह्म अः परम ब्रह्म है तो ब्रह्मा ज्योति है परम ब्रह्मा है कृष्ण एक और प्रश्न आपका क्या है मोक्ष मोक्ष क्या है मोक्ष है जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्त होना मोक्ष है वो स्थिति जिसमें हम प्रकृति के नियमों से नहीं पुनर्जन्म लाना वो मोक्ष पोत है और मोक्ष या मुक्ति शब्द का पूर्ण आचील फुरी फरी भाषा है मुक्ति हित मान्यथा यही सब नायक रूप चरण हम बार बार हर एक जन्म में अलग अलग रूप मिलते अभी हम सब मानव का रूप धारण करते इसके पहले हम क्या कुत्ते के रूप में बिल्ली के रूप में कीट-क्रीमी के रूप में अलग अलग रूप में थे तो ये सब रूप चढ़ के हमारा मूल आध्यात्मिक रूप प्राप्त करना वो मुक्ति है मुक्ति हितवान अन्य रूप हित वर्था चौर के स्वरूप हमारा मूल आध्यात्मिक स्वरूप में व्यवस्थित होना हरे कृष्ण यू कैन ट हिंदी बुक्स के बारे में और सब रेगुलर आने वाले हैं तो कि महाराज ये का हम तो है हमें हम सबको प्रदर्शित कर रहे हैं अपनी पुस्तकों के द्वारा तो महाराज ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जहाँ पर हमारे पास हिंदी तथा